केवा इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं खास करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे करियर इन मीडिया जी हाँ आज के इस विषय विशे को विशेष स्पष्ट करने के लिए बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ही अच्छे दिग्गज ख़ास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वागेश सरस्वत जी जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनके आवाज़ से आप रूबरू हो चुके हैं और एक विशेष मुलाकात में हमने बातें की थी और बहुत ही अच्छे राइटर हैं जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ एक कवि हैं और फिल्म भी निर्माण करते हैं स्मॉल फिल्म्स जो छोटे फिल्म होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज वर्तमान में लोगों के पास टाइम भी नहीं है तो वो चाहते हैं कि शॉर्ट मैसेजेस लोगों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएं ऐसी उनके मनोस्थिति है और इसीलिए प्रयासरत रहते हैं बहुत सारे कविताओं को उन्होंने लिखा है उनका एक लव्य एक पब्लिकेशन है बहुत ही पॉपुलर रहा जिसके लिए उनको सम्मान भी मिला भारत सरकार के द्वारा तो आइए उनसे बातें करते हैं आज करियर इन मीडिया के बारे में आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में वागेश सरस्वती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को वागेश सारस्वत का प्रणाम नमस्कार सत्या ओम शांति करियर इन मीडिया ये विषय बड़ा विशाल है और चूंकि मीडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं मुझे पत्रकारिता करते हुए लंबा वक्त गुजरा मैंने बड़े बड़े अखबारों के साथ में पत्रकारिता की टीवी चैनल्स के लिए मैंने एडवाइजर के तौर पे काम किया और अब वो भी इन दिनों में मुंबई विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ उनको क्रिएटिव राइटिंग लिखना सिखाता हूँ किस तरह से लिखा जाता है क्या फॉर्मेट्स होते हैं और मैं अपने विद्यार्थियों को जो कहता हूँ वही अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को मित्रों को दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि करियर तभी बनता है जब हम फोकस्ड होते हैं मीडिया में हमें काम करना है तो हमें मीडिया को ही सोचना होगा मीडिया को ही पहनना होगा मीडिया को ही ना होगा दुष्यंत कुमार की एक गजल की पंक्ति है कि आ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ जब दुष्यंत कुमार गजल के लिए लिखते हैं तो ये बात हर चीज पे लागू होती है कि हम जो करना चाहते हैं अगर उस करने में जुनून नहीं है डेडिकेशन नहीं है फोकस नहीं है तो हम भटक जाते हैं अक्सर ये होता है कि हम कोशिश करते हैं 100 कदम चलते हैं और रास्ते में एक कोई पत्थर आता है हमको ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं हम दोष देते हैं दूसरे लोगों को कि हम गिर गए हम उसकी वजह से असफल हुए रास्ते में पत्थर पड़ा है हर रास्ते में पत्थर मिलते हैं मेरा ये स्पष्ट मानना है कि गलती हमारी है अगर रास्ते में पत्थर है तो हमें अपनी आँखें खुली रख करके चलना चाहिए हमारी चाल सदे हुए कदमों की होनी चाहिए ताकि रास्ते में बड़ा पत्थर हो या छोटा पत्थर हो हमें चोट ना पहुंचा सके हमें गिरा ना सके हमें बढ़ने से मंजिल तक पहुंचने से रोक ना सके पत्थरों का काम है रास्ते में आना नुकीले पत्थर आएंगे तो बहुत चुभेंगे हमसे हमारे शरीर से रक्त भी निकलेगा लेकिन अगर हम सावधान हैं तो किसी भी पत्थर का हम मौका मुकाबला कर सकते हैं लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना गट, घटी दूसरों को दोष देने से कुछ हासिल होता नहीं है अगर हम कहीं फेल हुए हैं किसी भी विषय में चाहे वो नौकरी के मामले में हो करियर के मामले में हो या किसी भी विषय में तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए अपनी गलतियों का आकलन करना चाहिए और वो आकलन करने से अगर हम ईमानदारी से सोचेंगे तो हम अपनी गलतियों को पाएंगे और जब दोबारा चलना शुरू करेंगे तब हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे अक्सर ऐसा होता है कि एक बार ठोकर मिलने के बाद चलना ही बंद कर देते हैं मेरा मानना है कि चलना बंद नहीं करना चाहिए। किंग ब्रूस और स्पाइडरमैन की एक मकड़ी कोने में जाला बन रही है गुण, गुण उसको लगातार देखते हैं वो मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है काफी देर तक वो ये तमाशा देखते हैं और अंत में मकड़ी अपना जाला बुनने में सफल हो जाती है और उसे जिस मंजिल पे पहुंचना है वहां जाके वो विश्राम करती है सिर्फ मकड़ी को देखने से किंग ब्रुश में नया हौसला है और उसने फिर से जेल से निकलने के लिए योजना बनाई निकला और फिर से वो राजा बन रहा जब एक किंग बुरश जैसा व्यक्ति जेल के काल कोठरी में बैठकर के इस तरह की प्रेरणास्पद चीजें देख सकता है सोच सकता है तो हमारे इर्द गिर्द तो इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं असल में हमारी आदत ये होती है कि हम नकारात्मक चीजें तो तुरंत लेते हैं लेकिन सकारात्मक चीजें लेने में चूंकि मेहनत लगती है इसलिए उससे हम अवॉइड करते हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं अगर हम सकारात्मकता ढूंढेंगे तो हमें सकारात्मकता मिलेगी और अगर हम नकारात्मक हो जाएंगे तो हमें हार मिलेगी करियर में जीतना सबसे बड़ी और जरूरी जिद होनी चाहिए न कि हारना वागेश सरस्वती जी बहुत ही अच्छी बातें आपने मोटिवेशन वाले हमें सुनाया है आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त सुन रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने करियर के प्रति जो जुनून चाहिए जो जिद चाहिए वो उनके अंदर आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी अगर जेल में रहकर व्यक्ति इस तरह के एक छोटे से मकड़ी से अगर वो प्रेरणा लेता है वो कितनी बड़ी बात है हम सभी के लिए भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं आंखों के सामने है लेकिन हमारा नज़रिया जो है उन्हें देखने का नहीं होता हम कुछ और सोचते हैं और शॉर्टकट वे से ज़्यादा जाने की सोचना ये जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम करता है और कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को या फिर हम अपने करियर की तरफ जिस लक्ष्य से जाना चाहिए उस लक्ष्य की तरफ हम लोग नहीं जा पाते कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली बात आती है वो जो सेटिस्फैक्शन वाली बात आती है वो नहीं रहता है हम जिंदगी भर काम करते हैं नौकरी करते हैं पैसा कमाते हैं लेकिन जीवन जीने का जो अंदाज़ है जीना भूल जाते हैं काम करते रहते हैं तो वो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार रिवाइव करना होगा अभी वक्त है और अभी हम लोग सोच कर उस तरह से अगर अपना करियर को डिज़ाइन करते हैं तो आने वाला फ्यूचर हमारे आत्मे हमारा लक्ष्य हमारे सपनों का होगा बहुत ही अच्छी बातें वागिस जी से रहा है तो मैं चाहूँगा कि वागे जी आप उसमें जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग लिखना है तो मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें लिखने के लिए या मीडिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए किन किन क्वालिटीज़ किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है एक विद्यार्थी में सबसे पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मीडिया से जुड़ना है तो आपने भी सुना होगा हम लोग गाँव परिवेश से निकल के आए हैं एक चीज़ होती है सियासी सोख्ता जब हम कलम से लिखते थे तो एक स्याही सोखता पास में रखते थे कि कॉपी पे अगर स्याही गिर जाए तो तुरंत उसको लगा देते थे ताकि वो पूरी स्याही सोख ले और पेज खराब ना हो तो स्याही सोखता का, का काम होता है पूरी की पूरी स्याही को सोख लेना अपने भीतर जज कर लेना मैं जो मेरा व्यक्तिगत निर्धारण है मैं ये कहता हूँ कि मीडिया में काम करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है के जो भी पर्सन है जो भी व्यक्ति है जो भी विद्यार्थी है वो स्याही सोखता बने उसे जो स्याही सोखनी है वो समाज की स्याही सोखनी है जो हमारे इर्द गिर्द पसरा हुआ है खुली आंखों से उसको देखें और ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपने भीतर जग कर ले क्योंकि हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारे व्यक्तिगत निर्णय हमारे करियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम किसी एक्सीडेंट के दर्द की बात लिखते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम खुद उस एक्सीडेंट से गुजरें तभी उस दर्द को महसूस करेंगे लेकिन लिखते हुए हम उसको ऐसा जीवंत बना सकते हैं कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट स्वयं उसकी आंखों के सामने हो रहा है और उस दर्द को वो बहुत गहराई के तल से महसूस कर रहा है ये शब्दों का कमाल होता है हमारे शब्दों का चयन हमारे संस्कारों से आता है हमारे आसपास से आता है हमारे वातावरण से आता है अक्सर लोग गलती करते हैं कि उनकी जो निजी भाषा बोली है उन शब्दों को लिखते हुए वो अवॉइड करने लगते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम अभी जैसे राजस्थान के किसी अखबार के लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें आप शुद्ध कड़क वाली हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखेंगे तो राजस्थान के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा पसंद इसलिए नहीं आएगा कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली को समझने में उसको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अगर राजस्थान के किसी मुहावरे के साथ किसी लोकोक्ति के साथ किसी सूक्ति के साथ अपनी बात कहेंगे तो वो जन से जुड़ती है और जन ही भाषा को बनाता है और जन की भाषा में जब बात कही जाती है तो वो लोकप्रिय होती है और जब बात लोकप्रिय होती है तब किसी भी पत्रकार को या मीडिया कर्मी को स्थापना मिलती है वो स्थापित होता है स्थापित होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन हम किसे कह रहे हैं किसको सुना रहे हैं इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है अगर उनकी भाषा के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कहेंगे तो हम बहुत सहज तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे अगर हम सिर्फ अपनी थोपते रहेंगे दूसरों की भावनाओं का दूसरों की भाषा का हम सम्मान नहीं करेंगे उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे उनको पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपनी गाते तो रह जाएंगे दूसरों तक हमारा गाना पहुंचेगा भी सही लेकिन वो पसंद नहीं किया जाएगा <laughs> आज गुरु रंधावा मुझे लगता है कि हर युवा गुरु रंधावा को सुनता है गुरु रंधावा क्यों पसंद किए जा रहे हैं या एक राइटर है चेतन भगत hmm. जो भी युवा विद्यार्थी हैं चेतन भगत को पढ़ना पसंद करते हैं हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा विश्लेषण करना पड़ेगा कि चेतन भगत या अमीश या गुरु रंधावा सुने और पढ़े क्यों जा रहे हैं उनमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने वो बातें कही और लिखी है जो हमारे दीप से हैं उनके अनुभव हैं अपने अनुभव हैं लेकिन उनकी भाषा वो जन है जो आज का युवा बोलता है उसको इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करने में भी कोई गुरेज नहीं है उसको राजस्थानी के शब्दों का इस्तेमाल करने में भी गुरेज नहीं है जहाँ जरूरत हुई है उसने पंजाबी के शब्दों का इस्तेमाल किया है और खुल के किया है तो हम जन बोलियों का इस्तेमाल अगर अपनी भाषा को परिष्कृत करने में करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर मीडियाकर्मी बन पाएंगे अपनी बात को संप्रेषित कर पाएंगे और पूरा पुख्ता तरीके से जोरदार तरीके से एकदम जोर लगा के अंडरलाइन करके हम अपनी बात को लोगों को समझा पाएंगे आ, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है बनने के साथ साथ अपनी बात को संप्रेषित करने का तरीका उसमें सरलता होनी चाहिए उसमें सहजता होनी चाहिए और कहीं से भी अवरोध ना आए जैसे रमेश भाई अपनी बात कहते हैं इतने सीधे सरल शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं कि लोगों के सीधे दिल में उतरती है तो जो रमेश भाई रेडियो मजमन में बैठकर के अपनी बात इतने प्रभावी तरीके से कर सकते हैं तो रमेश भाई तो उदाहरण बन जाते हैं विद्यार्थियों के लिए हमें दूसरों को सुन के दूसरों के बारे में पढ़ के प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें जहाँ जिससे मिले अच्छी चीजें अगर हम सीख लेते हैं तो वो बहुत बेहतर रास्ता हमको बनता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती एक मीडियाकर्मी आजीवन विद्यार्थी रहता है <laughs> मीडिया कर्मी को कभी सेना के बारे में लिखना होगा कभी कोर्ट के बारे में लिखना होगा कभी कहीं गैस से हमला हुआ है गैस का लीक हुई है उसके बारे में लिखना होगा तो ऐसे ऐसे विषय जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर विषय में पारंगत हो लेकिन अगर कोई दुर्घटना हुई है बिल्डिंग कॉलैब्स हो गई है अब बिल्डिंग के बारे में किस तरह से उसके पिलर बनाए जाते हैं किस तरह से प्लिंट बनाई जाती है किस तरह से उसके स्लैब डाले जा जाते हैं ये मामूली सी जानकारी तो रिपोर्टिंग करने से पहले निकालनी ही पड़ेगी और इसी तरह से हर विषय में हमें गहराई तक जाना होता है उतले पद से नहीं करना चाहता मैं एक बात रमेश भाई कहना चाहता हूं जो मेरे अपने अनुभव से आई है मेरे बहुत सारे बच्चे जो आज बड़े पदों पर हैं पत्रकार बने और मुझे लगता है कि जितने बड़े चैनल्स हैं आज हिंदी के कम से कम उसमें सभी में बड़े पदों पे या तो मेरे साथ काम किए हुए लोग बैठे हुए हैं या मुझसे जूनियर मेरे मेरे प्रशिक्षु रहे हैं वो बैठे हैं, या फिर मेरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं मैं उन सब को हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि मजदूरी तो एक मजदूर भी कर लेता है एक गौनी चावल बढ़ के पहुंचाना है पीठ पे लाद के वो पहुंचा देगा लेकिन मेहनत तो सबको करनी चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है अब मैं इसका उदाहरण देके आपको अपने विद्यार्थियों को आपको दर्शकों अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है बहुत सारी चीजें हैं और स्मार्ट वर्क कहते हैं कि हमको फट से टिप्स पे अपनी सारी जानकारियों को कैसे इकट्ठा करना है किसी का इंटरव्यू करने के जा रहे हैं हमें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ पता हो आज इंटरनेट ने इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है कि एक गूगल करेंगे तो गूगल बाबा आपको सबकी कुंडली बता देंगे अगर कहीं भी जाने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करने से पहले आपने उसके बारे में पढ़ लिया इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप 10 लोगों से उसके बारे में कहानियां सुने उसकी अच्छाइयां सुने और उसके बाद ही आप उस तक पहुंचे फिर उसका पूरा प्रोफाइल समझे आज गूगल बाबा सब कुछ दे रहा है तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं इसी तरह से एक और छोटा उदाहरण मैं दे बताता हूं मेरे एक विद्यार्थी से मैंने सीखा क्योंकि हम भी लगातार सीखते हैं मेरे एक विद्यार्थी को तहलका मैगजीन जो है उसमें नौकरी मिली और उसको फिल्म का रिव्यू करने का काम दिया गया उसको ढेर सारी फिल्मों का रिव्यू करना होता था उसका स्मार्टवर्ड देखकर के मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ उसने गूगल किया दस बारह रिपोर्टर्स ने जो रिव्यू लिखे थे उन सबको पढ़ा उसके बाद ही मैं उसके कास्ट को देखा कौन कौन उसके कलाकार हैं फिर उसके क्रिएटिव वर्क को देखा टेक्निकल वर्क को देखा और जितनी भी समीक्षाएं लिखी गई थी जितने भी रिव्यूज़ लिखे गए थे क्योंकि एक आदमी को काम करने के लिए सौंपा गया उसको तीन घंटे के अंदर अगर तीन फिल्मों का रिव्यू देखना है तो फिल्म दो ढाई घंटे की होती है वो बेचारा देख नहीं पाएगा फिल्म और देखेगा तो लिखने का उतना समय नहीं होगा जब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो एक ही आदमी को पूरा मैगजीन का काम करना है तो इसको स्मार्ट वर्क कहा जाएगा कि आप दूसरे लोगों की मेहनत से थोड़ा सा फायदा उठाएं, उसको स्मार्ट तरीके से समझें और अपने शब्दों में अपने तरीके से अपनी विशेषता के साथ उसको प्रेजेंट करें तो ये स्मार्ट वर्क कहलाता है इस तरह के स्मार्ट वर्क हर फील्ड में किए जा सकते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कॉपी ही की जाए उस मेरे विद्यार्थी की स्मार्ट वर्क उसने अपने तरीके से खोजा हमको कौन सा असाइनमेंट मिला है उसमें हम किस तरह से स्मार्टली प्ले कर सकते हैं किस तरह से बेहतरीन तरीके से कॉपी तैयार कर सकते हैं उसका तरीका हमें खुद ही जान करना पड़ेगा और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि फॉर्मूला नहीं है ये कोई गणित का सूत्र नहीं है कि एक जगह चल गया तो दूसरी जगह वही फिट बैठेगा हर बार हर नया काम करने से पहले अपना सूत्र खुद बनाना पड़ता है और मुझे लगता है कि जो स्मार्ट वर्क करना जानता है वो अपने सूत्र बना लेता है आईएएस ऑफिसर की परीक्षा बहुत सारे लोग देते हैं सब पास नहीं हो पाते उसमें भी पेपर लिखने का तरीका होता है जिन लोगों को तरीका आता है वो लोग स्मार्टली निकल जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं हर कोई इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता क्योंकि आपका जेस्टर आपका पोस्टर आपकी एंट्री आपके एक्सप्रेशन आपके आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी चीजें मायने रखती है उसमें भी आपने अगर अपने ऊपर मेहनत कर ली स्मार्टली खेला तो आप वहाँ पे भी हो जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे मुस्कुराता हुआ लेकर के हर जगह जाते हैं अच्छे से बातचीत करते हैं और वो सफल हो जाते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं कि यार ये बंदा तो बातों का खाता है अरे हाँ बातों का खाता है लेकिन इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं स्मार्टली प्ले करता है तभी उसको लोग देते हैं बे बेबज किसी को नहीं दे सके गधा जो होता है ना गधे का काम गधा ही करेगा गधे के ऊपर आप बोझ उसको आ, मारते हुए आगे लेते जाइए वो ढोता रहेगा गधे की जगह घोड़ा गधे की तरह काम नहीं कर सकता घोड़ा घोड़े की तरह करेगा चीता चीते की तरह करेगा शेर शेर की तरह करेगा कहते ना शेर भूखा मर जाएगा पर गा से दोस्ती नहीं करेगा <laughs> तो ये जो कहावतें बनी है ना ये हमारे विद्यार्थियों को हमारे बच्चों को समझाने के लिए ही बनी है पंचतंत्र की कहानियां आपने अगर सुनी पढ़ी होंगी तो पंचतंत्र में भी तो जानवरों के माध्यम से पक्षियों के माध्यम से स्मार्ट वर्क करना ही सिखाया गया है वो तो स्मार्ट वर्क मुझे लगता है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है वो चाबी अगर आपको मिल गई वो सूत्र बनाने अगर आपको आ गए तो मैं रेडियो मधुबन के सभी दर्शकों को एक गारंटी दे सकता हूं कि सफलता उनको जरूर मिलेगी बशर्ते प्ले ए स्मार्ट वर्क वागे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन वाली बातें आपने बताया एग्जाम्पल देकर बताया आपने और जैसे कि मीडिया की बात आती है तो मीडिया में सबसे सब पहला आता है राइटिंग स्किल जिसमें आपको लिखने के लिए किन किन किन बातों की ज़रूरत है वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से विथ एग्ज़ाम्पल आपके सामने वागे जी ने बताया है और मैं चाहता हूँ अगर आप सोच रहे हैं कि अपना करियर मीडिया में बनाना है तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं बहुत ही अच्छा एक करियर है लेकिन तैयारी इसी तरह से होना चाहिए स्मार्ट वर्क होना चाहिए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं वागे जी से बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने मीडिया में अच्छा काम किया है उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज जरूर सुनेंगे आप सुनाए हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और वागेश जी हमारे साथ हैं खुद जर्नलिस्ट हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बातें बताते हैं और एग्जांपल दे बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी खुशी होती है तो वागेश जी एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि कुछ मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना एक पोजिशन बनाया है नाम बनाया है मीडिया के साथ में तो ऐसे काफ़ी लोग हैं लेकिन कुछ उदाहरण शॉर्ट स्टोरीज़ जो है छोटे छोटे दो तीन लोगों का आपके नजरिया में इन लोगों ने मीडिया में जो अच्छा काम किया है उनकी शॉर्ट स्टोरीज बताइए रेडियो मधुबन के श्रोताओं को एक बार फिर से वागी सारसुद का नमस्कार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मीडिया मतलब क्या है मीडिया की जैसे ही हम बात करते हैं तो मीडिया में अखबार मीडिया है सारे इंग्लिश के गुजराती के सारे जितने भी न्यूज पेपर से सब सब मीडिया में काउंट होते हैं रेडियो रेडियो भी मीडिया का ही एक माध्यम है दूरदर्शन यानी टीवी चैनल्स ये भी मीडिया का माध्यम है और इसी तरह से एक नया माध्यम इन दिनों मीडिया का क्रिएट हुआ है वेब चैनल्स बड़ी पैमाने पे बन रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं वो वेब चैनल भी और न्यूज को क्रिएट करते हैं और अपने ओपिनियंस को उसमें रखते हैं तो वो भी एक बड़ा माध्यम बनकर के सामने आया है उसके साथ साथ ब्लॉग राइटिंग ये भी एक्सप्रेशन का सबसे बढ़िया तरीका है और इसको भी मीडिया में एक्नोलेज किया गया है राष्ट्रपति द्वारा भी ब्लॉग राइटर्स को अवार्डेड किया जाता रहा है और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग राइटर्स हैं जिनको ब्लॉग लिखने की वजह से पहचान मिली बड़े बड़े पत्रकारों ने ऐसा किया है कि उन्होंने नौकरी छोड़ के अपने ब्लॉग शुरू किए और ब्लॉग के माध्यम से वो लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं जब हम अखबार में नौकरी करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ट्रेनी पत्रकार से शुरुआत होती है उसके बाद उपसंपादक बनते हैं फिर वरिष्ठ उपसंपादक बनते हैं फिर चीफ सब एडिटर बनते हैं या चीफ रिपोर्टर बनते हैं उसके बाद समाचार संपादक फिर संपादक तक का सफर तय होता है और इस सफर में पूरी उम्र गुजर जाती है जब आदमी बुरा होने लगता है तब जा के कहीं संपादक बनता रहा है हमारे भारतीय <laughs> संस्कृति में लेकिन लेकिन आज ऐसा नहीं है आज वक्त बदला है क्योंकि मैं पहले सेगमेंट में जिस तरह से कहा कि स्मार्ट वर्क जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो बहुत आगे पहुंचे हैं जैसे मैं आपको बताऊं एबीपी जो न्यूज है एपीपी न्यूज उसके जो चैनल हेड है मिलिंद खांडेकर मैं और मिलिंद दोनों साथ में काम करते थे हम लोगों ने बहुत छोटे स्तर से पत्रकारिता शुरू की मुंबई में एक छोटा सा अखबार निकलता था दोपहर उसमें हम दोनों पहले पेज पे काम करते थे लेकिन मिलिंद ने चूंकि स्मार्ट वर्क किया चैनल्स को ज्वाइन किया और उसने आज तक मैं भी वो हेड किया और उसके बाद एबीपी बी माजा उसमें मराठी का भी वही सारी चीजें देखते हैं और बंगाली का जो चैनल है वो भी वही देखते हैं मराठी भाषा तो उनको आती थी लेकिन बंगाली भाषा तो आती नहीं उसके बावजूद तीनों चैनल को मिलिंद खांडेकर सफलतापूर्वक देखते हैं और ये सफलता पाने के पीछे उनका राज ये है कि वो कभी अपने आत्मुग्धता में नहीं फंसे hmm. हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो ये कि हम सबसे ज्यादा अपने आप को हिट मानते हैं और सबसे बड़ा खुद को मानते हैं हम विद्यार्थी पना छोड़ देते हैं हम सीखना छोड़ देते हैं और हमारी कोशिश ये थी कि हम हर जगह हम छाए रहें hmm. मैं मैं और केवल मैं hmm. तो सफलता में आगे बढ़ने के लिए मिलिंद ने मैं मैं नहीं किया उसने टीम बनाई और सबको आगे बढ़ाया खुद कभी टीवी पे दिखते भी नहीं है लेकिन आज मीडिया में जब भी बात करें तो मिलिंद खांडेकर एक सबसे बड़ा नाम उभर करके आते हैं अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी तक आज तक में थे अभी उन्होंने एबीपी न्यूज जॉर्नल किया है अभी उनका नया प्रोग्राम उस पर शुरू हुआ है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी एक नागपुर के छोटे से अखबार से अपनी पत्रकारिता शुरू की और आज बड़ा ब्रांड बनकर के सामने आए हैं एक बड़ा नाम अगर हमारे दर्शकों ने सुना होगा तो दीपक चौरसिया हम्म वो एसपी सिंह के साथ आज तक चैनल जब सिर्फ आधा घंटे का दूरदर्शन मेट्रो पे आया करता था तब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी और जब एसपी सिंह जी का निधन हुआ उसके बाद दीपक चौरसिया को फॉर द टाइम बिंग कुछ एपिसोड में एंकरिंग करने का मौका मिला और जैसे ही उन्होंने उनको मौका मिला तो उन्होंने वो साबित करके दिखाया कि वो भी एक बेहतरीन हो सकते हैं उसके बाद उनका भी कैरियर बुस्टअप हो गया मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम आगे बढ़ते हैं फील्ड में मौके बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं अक्सर हम उस खटखटाहट को पहचान नहीं पाते हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो वक्त आया है ये हमें मौका लेकर के आया है मौका देने आया है और हम आलस में या अपनी किसी जिद में या अपनी किसी बेवकूफी में असली मौकों को गवा देते हैं हमें मौकों को समझना चाहिए और उसका फायदा उठा करके आगे बढ़ना चाहिए फिर से बात यही है स्मार्ट वर्क इसमें भी जरूरी है एनालिसिस इसमें भी जरूरी है आपका अनुभव आपको बताता है कि कौन सा मौका आपके लिए उचित होगा और कौन सा मौका अनुचित एक और बात है कि नौकरी के लालच में हम ना कहने की आदत भूल जाते हैं hmm. स्वीकार करना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अस्वीकार करना उससे भी बड़ी बात है अक्सर हम ना नहीं कह पाते अगर हम कहीं किसी के साथ में फिट नहीं है तो हमें ना कहना आना चाहिए कि भाई साहब हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है सॉरी या बहन जी हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है हमें माफ कीजिएगा फिर कभी मौका मिलेगा तो काम करेंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए ना कहना जिस दिन आ गया भले ही लोग इसको एटीट्यूड कह सकते हैं लेकिन अहंकार के बगैर अपने कंफर्ट जोन को समझते हुए चीज करना आना चाहिए मिलिंद मुझे एक बात कही थी जो मैं अपने दर्शकों को शेयर करना चाहता हूं उसने कहा था कि बागीश मुझे काम करना आता है और उसके साथ ही मुझे काम करवाना आता है इसलिए मालिक मुझे नौकरी पे रखे हुए हैं मैं सिर्फ खुद काम करता रहू तो उसको भी गधा मजूदरी कहा जाएगा खुद काम करना भी आता है और मुझे मेरी टीम से काम करवाना भी आता है तो काम करना भी आना चाहिए काम करवाना भी ऐसे किसी व्यक्ति को अगर बॉस बना दिया जाए जिसे वो काम करना ना आता हो और उसके किसी सबऑर्डिनेट ने किसी कह दिया किसी दिन कह दिया कि भाई साहब मुझसे तो नहीं हो रहा, पा रहा ये काम आप ही करके दिखा दो ना और वो अगर पब्लिकली उस वक्त वो काम करके दिखाने में असफल हुआ तो वही उसका कैरियर खत्म होना शुरू हो जाता है वहां ईगो आना शुरू हो जाता है और जब किसी में अहंकार आएगा तब उसका कैरियर खत्म हो जाएगा विनम्रता ज्ञान और विद्वत्ता को रखते हुए अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए मैंने अपने अग्रजों से अपने साथियों से यही सीखा है और मैं रेडियो बधवन के सभी श्रोताओं को यही बात समझाना चाहता हूं कि विनम्र होके चलिए जो अकड़ेगा वो लकड़ी बनेगा और लकड़ी अगर सूख जाएगी तो उसका टूटना तय है लकड़ी अगर नमी के साथ रहेगी गीली रहेगी तो वो झुक जाएगी और वो जितना झुकेगी उतना जब वापस उसको छोड़ेंगे तो उतनी ही ऊपर चली जाएगी तो एक दोहा है नल की और नलवीर की गति एक ही समूह हो जितना नीचो हो चले उतना ऊंचा हो है। मतलब ये कि नर इंसान और नल जिसमें से पानी निकलता है उनकी गति एक जैसी होती है उसके हत्ते को जितना नीचे तक हम लेके जाएंगे उसके पानी की धार उतनी ही ज़्यादा गहरी बनेगी मोटी बनेगी और जितना हम आकर के ऊपर ऊपर छोड़ देंगे तो ना उसमें धार बचेगी ना उसकी पहचान बचेगी इसलिए विनम्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है नीचे झुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है और नीचे झुकने में माफ़ी मांगने में क्षमा करने में कभी भी अपराध बोध नहीं होना चाहिए हम जब जब क्षमा मांगते हैं तब हम बड़े होते हैं किसी ने लिखा था कि किसी ने कहा था कि किसी की छाती पे किसी ने पैर मारा और उसने उसको क्षमा कर दिया शायद ये विष्णु भगवान को लेकर के कोई कहानी है और उन्होंने माफ कर दिया कहा प्रभु का घट गया जो भ्रभु मारी लात भ्रभु ने लात मार दी थी विष्णु जी की छाती पर और उन्होंने माफ कर दिया तो जो बड़ा है क्षमा बड़े इनको चाहिए छोटे इनको छोटे लोगों का काम है बच्चों का काम है कि वो उत्पाद करें और बड़े लोगों का काम है कि वो लगातार क्षमा करते रहें और जब हम क्षमाशील बन जाते हैं तब हम विवेकशील बनते हैं और जब हम विवेकशील बन जाते हैं तब हम ज्ञानशील बनते हैं और जब हम ज्ञानशील बन जाते हैं तब हम समृद्धिशाली बनते हैं तब हम समृद्ध पुरुष बनते हैं या समृद्ध नारी बनते हैं और समृद्ध पुरुष होना और समृद्ध नारी होना ही सफलता की पहचान होती है वागिर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कुछ उदाहरण दिया जो मीडिया में अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है और ऐसा नहीं कि वो तुरंत चले गए उस ऊंचाई पर लेकिन उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम शुरू किया था धीरे धीरे उन्होंने उन चीज़ों को हासिल किया है वैसे ही हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन वही है कि जमीन से अगर शुरू करते हैं तो आसमान तक जाने की उम्मीदें रहती हैं लेकिन डायरेक्ट आसमान पर चढ़ जाएंगे तो नीचे गिरने की भी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं इसीलिए वागेश जी ने जिस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको बताया है मैं चाहूँगा कि कुछ उदाहरण आप अपने जीवन में उसे याद करते रहिए रोज़ याद करते रहिए एक दिन आपको उसका जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और कहते हैं कि रोज़ थोड़ा कुछ अभ्यास आपके पास हो जिससे आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें क्योंकि करियर चूज़ करने के बाद या करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है सेल्फ़ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है अगर हम इस तरह से खुद को मोटिवेट करते रहें किसी स्टोरी को पढ़ते रहे या रेडियो के माध्यम से इन बातों को भी याद रखते रहे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है मोटिवेट करेगा और आप अपने कदम बाय कदम आगे बढ़ते जाएंगे हम सभी की यही शुभकामना है कि आप अपने करियर में अच्छा करें अच्छा पोस्ट पोजीशन पाए और साथ ही साथ अपने माता पिता और अपने जो सगे संबंधी हैं उनका सम्मान भी रखें और उनके साथ अपने आप को स्थापित भी करें हमेशा उनके साथ बंदे रहें कई बार होता है कि हम अपना करियर में इतना खो जाते हैं कि आप अपने घर वालों को माता पिता को थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं पैसा बेचते हैं लेकिन उनका साथ मिलना नहीं होता तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है तो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं वागे जी मैं चाहूँगा कि अपने करियर को अच्छा बना लिया हम लेकिन कभी कभी भारत से विदेश चले जाते हैं और फिर माता पिता के साथ उनका समन्वय उतना नहीं हो पाता तो ऐसे में हमें किस तरह से अपने लोगों से बंदे रहना चाहिए आपका कुछ अनुभव जरूर बताइए मेरा एक अनुभव है मेरे एक आई मित्र थे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आई एस मित्र आई करने के बाद अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग हुई पोस्टिंग होने के बाद जैसा कि कोई भी आई ऑफिसर होता है तो उसकी शादी के लिए लाइन लग जाती है फिर उसकी शादी भी तय हो गई और शादी हो गई शादी हो होने के बाद उसके माता पिता के साथ रहते थे आई एस ऑफिसर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपके जो पिताजी है ना एक तो गंदे कपड़े पहनते हैं गाँव से आते हैं और गार्डन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं आ, सुबह उठते हैं तो चाय का प्याला ले बैठ जाते हैं एक चाय से उनका काम चलता नहीं है उनको लोटा भर के चाय चाहिए होती है और पूरी गंदगी फैली रहती है और उनको बोलिए कि ये अपने आप को बदल दें सोताओं को मैं बताना चाहता हूँ उस आई ऑफिस आई एस ऑफिसर ने कहा अपनी पत्नी से बड़े सम्मान से विनम्रता के साथ कहा कि ये मेरे पिता हैं इन्होंने मुझे पैदा किया है इन्होंने मुझे संस्कार दिया है इन्होंने मुझे चलना सिखाया है इन्होंने ही मुझे जीवन दिया है मैं इनको बदल नहीं सकता क्योंकि ये मुझे सिखाने वाले हैं तुम नई आई हो तुम मेरी उम्र की हो मैं तुमको सलाह दूंगा कि उनकी आदतों के साथ तुम बदल जाओ और जब उन्होंने सुना तो सचमुच आज जब मैं उनसे मिलता हूं उस परिवार से मिलता हूं तो उस आई ऑफिसर ने मुझे ये कहानी नहीं सुनाई उनकी पत्नी ने यह कहानी सुनाई और मैं खुद गर्व महसूस करता हूं कि अगर पत्नी इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दे तो किसी भी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं होगी बीच में मुंबई में एक घटना हुई उनका बेटा विदेश में कहीं नौकरी करता था और यहाँ बूढ़ी माँ मुंबई में रहती थी लोखंड वाला में उस बेटे ने कहा कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ उसके बाद तीन महीने तक फोन नहीं किया पता चला कि करीब दो महीने तक उस बूढ़ी माँ की लाश उस फ्लैट में सड़ती रही थी और जब वो यहाँ आया पहुँचा उसके बारे में पता चला तो उसने कहा कि मैं तो आने वाला था मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल पाई और माँ का मैं दर्शन भी नहीं कर सका लेकिन ऐसा हादसा हो गया कई बार मजबूरियां हो सकती हैं लेकिन उन मजबूरियों में से अगर रास्ता निकालें तो माता पिता के लिए रास्ता निकलता जरूर है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी हर जिद को पूरा करने के लिए मां बाप अपना जीजान जान लड़ा देते हैं लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है कि जब माँ बाप को बच्चे की जरूरत होती है बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने पिता या माँ के टूटे हुए चश्मे के फ्रेम को बनवाने में एक हफ्ता लगा देता है बेटा अगर कुछ मांगता है तो उसको तुरंत जाएगा भले ही दस हजार का खिलौना हो तुरंत लेकर के आ जाएगा परंतु हमें अपने बुजुर्गों के बारे में अपने माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उनके ऊपर कोई ऐसा अवसर ना आ जाए कि वो अपमानित महसूस करें उनको ऐसा लगे कि मैंने अपने बेटे को जन्म देकर या अपनी पुत्री को जन्म देकर कोई गलती कर दी आज इस बीच में मैं लगातार देख रहा हूं घटनाएं हो रही हैं कि पिता को अफसोस होता है हम कहीं दूर क्यों जाएं, रेमंड्स ग्रुप का आपने नाम सुना होगा उनके मालिक थे विजयपत सिंघानिया जब उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी विजयपत सिंघानिया को दर दर भटकना पड़ा उन्हें अपना मासिक खर्च उठाने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे तो विजयपत सिंघानिया के मन में क्या आता होगा कि उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इतना बड़ा बिजनेस फैमिली बना, आज उसके पास में अपना कुछ भी नहीं है घर तक भी पूरी संपत्ति पूरे प्रॉपर्टी पूरा बिजनेस सब बेटे के नाम पे करने के बाद वो अपने का महीने का खर्च ना निकाल सके तो पिता को अफसोस होता है तो ऐसा अफसोस चाहे हम आर्थिक स्थिति में छोटे हों या बड़े हों किसी को भी करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और ये हम अपने संस्कारों से ही सीख सकते हैं अगर हमारे संस्कार मुरझा गए तो हमारा जीवन मुरझा जाता है हमारे माता पिता मुरझा जाते हैं हमारे परिवार मुरझा जाते हैं जी वागे सी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया एक उदाहरण के तौर पर आपने समझाया और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं शुरुआत से ही हम इन चीज़ों को अगर बुद्धि में रख लेते हैं तो आगे चल के ये नौबत नहीं आती है और कई बार हम इन चीज़ों को उतना अहमियत नहीं देते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें एग्ज़ाम्पल सुनते हुए भी बहुत दिल को कहीं ना कहीं जगजोर देता है कि ऐसा क्यों क्या हुआ है तो हमारे जीवन में भी हम इन सारी चीज़ों को देखें समझें और बुनियादी जमीन के साथ हमेशा रहें भले उड़ते रहे आपके पंख आसमान को छू जाए लेकिन फिर से अपने ज़मीन से जुड़े रहें तो बहुत ही अच्छा होगा तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा करियर के साथ भी एक बार करियर बन जाता है तो हमें अपने सारी चीज़ों को सारे लोगों के साथ मिलकर रहने की भी एक आदत बनानी पड़ेगी वरना आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं पैसे के होड़ में जल्दी बहुत पैसा कमाने के चक्कर में आईटी सेक्टर में या कुछ और जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ पर वो पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन फिर टाइम नहीं दे पाते फैमिली के लिए तो ये भी चीज़ें आपको देखना है मैं अपने फैमिली के साथ भी कुछ समय बिता दूँ तो वाघे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एग्जाम्पल के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आकर करियर इन मीडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताएं और साथ ही साथ करियर से जुड़ी हुई बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दिए जो हमारे विद्यार्थियों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए ऐसी बातें आपने बताई हैं तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई और रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने इतने सब्र से इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी बातों में से कोई एक बात भी उनके जीवन में काम आ सके उनका करियर बन सके तो इससे बड़ी प्रसन्नता मुझे नहीं होगी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने बातें की मीडिया करियर इन मीडिया के बारे में और बहुत ही डिटेल बारीक जानकारी आप तक पहुँची है अगर आप करियर इन मीडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं अपना मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो वेलकम है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत अच्छा फील्ड है बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप बशर्त यही है कि आप उन चीज़ों को सीखें समझें तो चलिए इसी के साथ मुझे और वागे सारा स्वत जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रिडमोज वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो